आध्यात्म रामायण महात्म्य पठन प्रत्यहमत्मायणम अनुव्रत योति तत्कर्म तत, तत कोटिगुण भवे आध्यात्म रामायण का नित्य प्रति नियम पूर्वक पाठ करने से मनुष्य जो कुछ पुण्य कर्म करता है वह करोड़ गुना हो जाता है तत्र श्री रामहृद पठेसु सनों पूतात्मा त्रिभिव दिन इस आध्यात्म रामायण में से जो पुरुष खूब समाहित होकर श्री रामहृदय का पाठ करता है वह ब्रह्मत्यारा भी हो तो भी तीन दिन में ही पवित्र हो जाता है श्री राम रामहृदय यस्तो हनुमत हनुमत्तिमांति केिपठे प्रत्यहम मौनी सर्वे स्थित भाग भवे जो पुरुष हनुमान जी की प्रतिमा के समीप प्रतिदिन तीन बार मौन होकर श्री राम हृदय का पाठ करता है वह समस्त इच्छित फल प्राप्त करता है पठन श्री राम हृदय तुल्य स्वस्थ मोर्यदी प्रत्यक्षरम प्रकुर ब्रह्म हत्या और यदि कोई पुरुष तुलसी या पीपल के निकट श्री राम रामहृदय का पाठ करे तो वह एक एक अक्षर पर अपनी ब्रह्महत्या जैसे पापों को दूर कर देता है श्री राम गीता महात्म्यम कृष्णम जानाति तदर्धम गिरिजा गिरजावेति तदर्धम वेदम्य हम बुले हे मुने श्रीराम गीता का महात्म्य पूरा पूरा तो श्री महादेव जी ही जानते हैं उनसे आधा पार्वती जी जानती हैं और उनसे आधा मैं जानता हूँ तत्ते किंचित प्रवक्षा कृष्ण वक्त न शकते यद्यातात् चित्त शुद्धि अवाप्नुया सो उसे पूरा कहा भी नहीं जा सकता उसमें से थोड़ा सा तुम्हें सुनाता हूँ जिसके जानने मात्र से चित्त तत्काल शुद्ध हो जाता है श्रीराम गीता यपम न नश्यति नारद तश्यतिर्थाद लोके क्वा कदाचन तैाम्य लोके मार्गमाणों सर्वदा हे नारद जिस पाप को श्री रामगीता ने नष्ट नहीं किया वह संसार में कभी किसी तीर्थादि में भी नष्ट नहीं हो सकता मैं सदा ढूंढ दूर ढूंढने पर भी उस पाप को नहीं देख पाता अर्थात ऐसा कोई पाप ही नहीं है जो श्री राम गीता से नष्ट नहीं होता रामेणोप निषिधु उन्मत्थ्योत्ता मुदा लक्ष्मणता गीता सुधाम पिता मरो भवेत जिस गीतामृत को भगवान राम ने उपनिषद सागर का मंथन कर निकाला और फिर बड़ी प्रसन्नता से लक्ष्मण जी को दिया मनुष्य को चाहिए कि वह उसका पान करके अमर हो जाए जमदग्ने सुतः पूर्व कार्तव्यवधे क्षया धनुर्विद्या अभ्यतुम महेश पूर्वकाल में सहस्रार्जुन के वध की इच्छा से जमदग्दीनंदन परशुराम जी धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए श्री महादेव जी के पास रहते थे